स्वाशु ईरा विष्णु रविचग्रा धे राधे मुकुंद मुकुंद गोविंद माधव मुकोंद गोविंद हमारे शरण हमारे महात्मा सब कुछ साधन करना आपको सूचित होता है, आज शांति का सामने श्री प्रश्न जन का शुभ प्रसन्न आने वाला है श्री कृष्ण कथा के लिए सब उत्सुक हमारा श्री की है। प्रश्न कथा के ऊपर सुनने को मिलती है अधिकाधिक आनंद की अनुभूति होती है हादिभ्य नमः, नम सगुभ नमः, श्री सरस्वती नारायण नारायण नारायण नारायण ओ नम श्रीपरमहंसास्वात चरणचंदकजनमनस निवास श्रीराबंद्रा वागीय से वदने लक्ष्मी से वक्षसी यस्ते हृदय संवि तंद्र सिंह नमह हम भजे विश्वसर्ग विसर्गा नव नवलक्षणलक्षत श्रीकृष्णाख्यम परम धाम जगत्म तथि शांति शांति <coughs> सातवें स्कंद में सत्कर्म के द्वारा कैसे वासनाओं में परिवर्तन होता है इसका वर्णन है आठवें स्कंध में भगवत बल से भगवान की कृपा के बल से वासनाओं का कैसे क्षय होता है इसका प्रतिपादन है और नवे स्कंध में वासनाओं का बीज कैसे नष्ट हो जाता है इसका प्रतिपादन है तो वासना में परिवर्तन वासना क्षय और वासना बीज की निवृत्ति इन तीन बातों को ध्यान में रख करके ये सप्तम अष्टम नवम स्कंध चलते हैं जिससे दसम स्कंध में भगवान की लीला स्पष्ट रूप से जगत में दृश्य जगत में होने लग जाए संपूर्ण दृश्य जगत ही भगवान में हो जाए है तो पहले से ही संपूर्ण विश्व भगवान में लेकिन हमारी वासनाओं के कारण उस पर पर्दा पड़ा हुआ है और उसके बीज अज्ञान आवरण के कारण पर्दा पड़ा हुआ है वो इन लीलाओं के अनुसंधान से मिट जाता है मैंने कल सुनाया था कि पहले चार अध्यायों में अष्टम स्कंद के अर्थ धर्म काम मोक्ष का वर्णन है और उसके बाद दस अध्यायों में भगवान जीवों को क्या क्या दान करते हैं कहां वो कामधेनु और कहां लक्ष्मी और कहां अमृत वो यदि भगवान की कृपा न हुए तो जीवों को मिल नहीं सकता है उसके बाद नौ अध्यायों में ये वर्णन है कि जीव भगवान के प्रति क्या कैसे अर्पित करता है और चार अध्याय दस अध्याय नौ अध्याय और एक अध्याय में मत्स्यातार के द्वारा वेदों के प्रामायण की स्थापना है कि बिना वेद के प्रमाण के ये भगवत धर्म और जीव धर्म दोनों की सिद्धि नहीं हो सकती इसमें प्रमाण जो हैं वो तो वेद ही हैं जीव के लिए जो धर्म निश्चित किया हुआ है उसमें नारायण एक तो दान है जितना बने उतना अपने को देना चाहिए नहीं तो घर में जो संपदा आती है उसके साथ किसी दूसरे का हक आ जाता है बेईमानी हो जाती है चोरी हो जाती है नारायण दूसरे की हाय लगती है और वो नारायण अंत में बहुत नुकसान पहुंचाता है बहुत हानिकारक होता है और धर्म का दूसरा रूप है सत्य सत्य है में कम से कम इतना होना चाहिए कि मनुष्य झूठ न बोले और धर्म का तीसरा अंग है प्रतिज्ञा निर्वाह जो प्रतिज्ञा करे उसको वो पूरा करने के लिए चाहे कितना भी कष्ट सहन करना पड़े और करना चाहिए ये अष्टम स्कंध की है संक्षिप्त रूप रेखा नारायण अब हम आपको वर्णन कर रहे थे कि जब अदिति ने तेरा दिन का पय व्रत किया तब भगवान के सामने ये समस्या आ गई कि बलि तो इस समय यज्ञ कर रहे हैं, धर्म में स्थित है तो पथि चरण प्रभु न चाल जो ठीक रास्ते से चल रहा है बड़े लोगों को उसको वहां से विचलित नहीं करना चाहिए क्योंकि वो ठीक कायदे से चल रहा है जब मोटर कायदे से चल रही है सड़क पर चल रही है तो पुलिस को पकड़ लेने का कोई अधिकार नहीं है अब तो महाराज भगवान ने कहा कि अच्छा जैसे मैं परीक्षित की रक्षा के लिए उत्तरा के गर्भ में आया था वैसे ही इंद्र और इंद्र के अनुयायियों की रक्षा करने के लिए मैं अदिति माता के गर्भ में आऊंगा और वो गर्भ में आ गए बामन भगवान का वर्णन वेदों में भी है विष्णुदास पहले छोटे से बामन के रूप में प्रकट हुए और फिर विष्णु के रूप में प्रकट हो गए उपनिषदों में बड़े हो गए और उपनिषदों में भी वर्णन आया है मध्य बामन मासीनम विश्व देवा उपासते प्राण ऊपर जाता है अपान नीचे जाता है दोनों का विभाग करने वाले जो परम सुंदर बामन हैं, बीच में बैठे हैं, यदि वे न हों, तो अपान ऊपर की ओर जाए तो आदमी मर जाएगा और प्राण नीचे की ओर जाए तो भी आदमी मर जाएगा वो जीवन दाता परम सुंदर बामन भगवान हमारे प्राण और अपान के मध्य में बैठे हुए है ऊर्धवम प्राण उन्नयती अपानम मध्य बामन मासीनम विश्वे देवा उपासते अब वो बामन भगवान जो है वो कश्यप के अनुग्रह और अदिति के व्रत पूजा श्रद्धा के अधीन होकर उसके गर्भ में आए ब्रह्मा जी ने आकर के स्तुति की और उसके बाद बामन भगवान छोटे से हो लोग कहते हैं बावन अंगुल उनकी कुल लंबाई बावन अंगुल थी नारायण प्रकट हुए तो सब ऋषि मुनि देवता इकट्ठे हुए और उनको तुरंत करवाया और वे ब्रह्मचर्य दीक्षा से दीक्षित हुए और उनके शरीर पे यज्ञोपवीत और वो चोटी और वो मृग और दंड और छत्र और उपान भी ले पहन करके वे तुरंत बलि के जज्ञ के लिए चल पड़े बलि के जज्ञ में जब लोगों ने दूर से देखा कि कोई बड़ा तेजस्वी सूरज के समान चमकता हुआ देवता सरी रहा है बड़ा आश्चर्य हुआ बलि ने स्वयं उठ करके स्वागत किया और स्वागत करके ऊंचे आसन पर बैठाया बैठा के उनका पांव धोया पांव धोया नारायण हाथ धुलवाया आचमन दिया सोर शोपचार शो पूजा की लोग तो सोचते थे कौन ऐसा दिव्य पुरुष है जो यज्ञ भूमि में आया है बली ने कहा कि महाराज आप हमारे यज्ञ में पधारे हैं और बड़े तेजस्वी मालूम पड़ते हैं तो आपको जो आवश्यकता हो वो हम पूरी करेंगे आपको नारायण धन रत्न चाहिए तो लो हाथी घोड़ा चाहिए तो लो जमीन चाहिए तो लो और यदि आपका विवाह करने का मन हो तो अच्छी से अच्छी लड़की से आपका हम विवाह किए देते हैं और आपके निर्वाह का सब प्रयास कर दे प्रबंध कर देते हैं सो बामन भगवान बोले कि देखो बलि संसार में जितने भी विषय हैं जावंतो तो के संसार में जितने भी विषय हैं वो यदि किसी एक ही आदमी को दे दिए जाएं तब भी उसको तृप्ति तो कभी होगी नहीं नारायण और चाहिए और चाहिए और चाहिए और जितनी जितनी आदमी वासना पूरी करता है उतनी उतना उसकी बढ़ती है और नारायण संसार में जो कुछ है वो एक मनुष्य को भी संतुष्ट करने के लिए तृप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है यथ पृथिव्या ब्रीहिजवम हिरण्यम पशवा स्त्रिय नाल में कस्य ऐसा मनु ने ऐसा मनु ने कहा है विष्णु पुराण में महाभारत में भागवत में सब जगह ये बात आती है सो यदि मैं लूंगा तो मेरी तृप्ति तो ऐसे कभी होगी नहीं लेने से और तुम्हारा जो ये कहना है कि जो चाहिए सो ले लो ये तो तुम्हारे देखो पूर्वजों में प्रहलाद जी हुए वो कितने भगवत भक्त उदार दाता और जसस्वी और उनके पुत्र विरोचन हुए उन्होंने तो ब्राह्मणों के कहने से अपना शरीर तक दे दिया और नारायण हिरण्यक्ष हिरण्य तो ऐसे हुए तुम्हारे पूर्वजों में कि जब हिरण्यक्ष गदा लेकर के घूमने लगा कि कहीं विष्णु मिल जाएं तो हम उनको मार डालें हिरण्य कशिपु नारायण सो विष्णु भगवान को तीनों लोक में कहीं छिपने की जगह नहीं मिली और वो भागते फिरे और अंत में भाग करके वो हिरण कशिपू के हृदय में ही जाके छिप गए कि मैं दिखाई नहीं पड़ूंगा सो तो हिरण कशिपू ने कहा कि विष्णु तो मर गया और फिर उसने वे विरोध छोड़ दिया ऐसी ऐसी तारीफ की महाराज उन्हीं के वंश में पैदा हुए तुम प्रहलाद के विरोचन विरोचन के नारायण तुम बलि हो और तुम्हारे पुत्र भी बड़े तेजस्वी है तुमने जो ये बात कही कि जो चाहिए सो ले लो ये तुम्हारे कुल के अनुरूप है भाई देखो किसी से कुछ लेना होता है तो उसकी तारीफ तो करनी पड़ती है झूठी सच्ची कुछ न कुछ बोलना पड़ता है ये लेने के की वासना में ही ये दोष है कि वो जिसके सामने जाएगा लेने के लिए उसको बड़ा मानेगा और अपने को छोटा बना करके उसके सामने मांगेगा इसी से बामन भगवान भी छोटे हो गए अब मांग नहीं है तो छोटा होना पड़ा और भाट की तरह बलि की तारीफ भी करनी पड़ी सो बामन जी ने कहा कि देखो हमको और तो कुछ चाहिए नहीं पूजा करने के लिए जब मैं ध्यान करने बैठता हूँ तो अपनी भूमि पर मैं बैठ के पूजा करूं ध्यान करूं इसके लिए तुम हमको तीन पग भूमि दे दो कि हम उसमें बैठ के भजन किया करें बलि हंसने लगे बोले कि तुम्हारे जैसा ना समझ मैंने अभी तक कोई नहीं देखा है तुम देखते नहीं किसके सामने खड़े हो अरे मैं चाहूं तो एक द्वीप का द्वीप तुम्हें दे दो जम्बू द्वीप ले लो प्लक्ष द्वीप ले लो सालमली द्वीप ले लो और जो एक द्वीप दे सकता है उसके सामने आकर तीन पग धरती मांगना ये कोई बुद्धिमत्ता की बात नहीं है अब बामन भगवान ने फिर समझाया कि नहीं अधिक लेने से कोई लाभ नहीं है हमको तो वित्तम जावत प्रयोजनम धन उतने ही चाहिए अपने पास जितने से अपने प्रयोजन की सिद्धि हो जाती हो हमारा प्रयोजन तो इतना बि प्रयोजनम बस हमारा तो काम इतने से ही चल जाएगा अब बलि तो संकल्प करने के लिए तैयार हुए परंतु उनके गुरु जी थे शुक्राचार्य उन्होंने कहा अरे देखो यजमान हमारी बात सुनो बलि हमारी बात सुनो ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है ये तो देवताओं का पक्ष लेकर के विष्णु ही बामन बन करके आया है यहाँ मांगने के लिए और ये तीन पग मांगेगा तुम्हारे पास तीन पग देने के लिए कुछ भी नहीं रहेगा और अंत में तुम्हें नीचे के लोक में जाना पड़ेगा इसलिए हमारी बात मानो अब हाँ कर दिया तो कर दिया लेकिन देने की कोई जरूरत नहीं है सो नारायण संसार धनियों में ये पद्धति है और वेदों में ऐसा लिखा भी है कि जो आ करके मांगने वाला पूछे कि ये चीज तुम्हारे पास है और तुमने कह दिया कि हाँ है तो आज न कल कोई न कोई वो तुमसे ले जाएगा और यदि कह दिया कि नहीं तो फिर तुमसे कोई कुछ ले नहीं सकता ओम करने पर सब देना पड़ता है और नेत करने पर कुछ भी देना नहीं पड़ता अपना सब स्वरूप हो जाता है और यदि दान करना भी हो तो जो तुम्हारी आमदनी है उसके छे उसके पांच हिस्से कर दो आमदनी शुद्ध जो आमदनी अपने घर में हो उसका पांच हिस्सा करना चाहिए तो उसमें एक हिस्सा तो चाहिए धर्म के लिए जिससे अपना जीवन पवित्र हो धन पवित्र हो परिवार पवित्र हो लोक परलोक पवित्र हो दूसरा जो हिस्सा है पांच में से उसको यश फैलाने के लिए विज्ञापन करने के लिए नारायण कि ये कितने उदार हैं, दाता हैं, ईमानदार हैं नारायण और इनके साथ हम व्यापार करेंगे व्यवहार करेंगे तो कोई हानि की संभावना नहीं है और तीसरा हिस्सा जो है वो पूंजी में बढ़ाने के लिए हर साल डाल देना चाहिए हो तीसरा हिस्सा हर साल पूंजी को बढ़ाता रहे तो चौथा हिस्सा जो है वो अपने खर्च में लेना चाहिए और पांचवा हिस्सा जो है वो अपने जो कुटुंबी हैं सगे संबंधी हैं वे तकलीफ में न रहें इसके लिए खर्च करना चाहिए तो पांच हिस्से से धर्माय जस से आत्म ने स्वजन आय पंचधा विभजन वित्तम इहा मूत्र चमोदे इस लोक में और परलोक में बड़ा आनंद आता है बली तुम तो अपना सर्वस्व देने के लिए तैयार हो गए हो अंत में तुम्हारी बड़ी दुर्गति होगी लेकिन बलि ने हाथ जोड़ के कहा कि गुरुदेव आप जो कह रहे हैं वो सब व्यवहार की दृष्टि से ठीक है लेकिन मैं प्रहलाद का पौत्र और विरोचन का पुत्र एक बार एक ब्रह्मचारी अभ्यागत ब्राह्मण भगवत स्वरूप को कह चुका की मैं दूंगा तो अब मैं ना ही कैसे बोल सकता हूँ मेरी जीव अब कभी ना ही नहीं बोल सकती है दूसरी बात यह है कि आप कहते है ये साक्षात विष्णु हमारा सर्वस्व छीन लेने के लिए आए हैं इससे बढ़ करके तो और कोई बात हो ही नहीं सकती दूसरे को भी दान करते हैं तो विष्णवे त्वादम ऐसा बोलना पड़ता है तुम विष्णु रूप हो और तुमको मैं ये दे रहा हूँ जिसको दे उसको भगवत रूप समझ के दे और हमारे घर में तो साक्षात भगवान आए एक बात और है कि यदि ये देवताओं के पक्ष से और मांगने के लिए आए हैं तो इससे बढ़ के हमारी जीत और कुछ नहीं हो सकती क्योंकि देवता लोग अब युद्ध में हमको पराजित नहीं कर सकते वो विष्णु को भी मंगता बना करके भिखारी बना करके हमारे पास भेज रहे हैं तो इससे बढ़िया तो हमारे लिए गौरव की कोई बात ही नहीं होगी और यदि धर्म में स्थित हो करके हमारी दुर्गति हो नारायण तो वो दुर्गति सहने के लिए मैं तैयार हूँ लेकिन मैं तो दूंगा अब शुक्राचार्य तो नाराज हो गए महाराज क्योंकि दुनिया में जिसकी बात न मानी जाए बच्चे भी नाराज हो जाते हैं छोटे मोटे लोग भी नाराज हो जाते हैं नारायण जिनकी समझ चार हाथ आगे तक नहीं देख पाती है वो महाराज पचास हाथ आगे तक देखने वाले की बात नहीं मानते हैं और नाराज हो जाते हैं ये दुनिया की रीति है ये अब तो शुक्राचार्य नाराज हो गए नाराज हो गए तो उन्होंने कहा जाओ मैंने जैसा कहा वैसे ही होगा तुम्हें तो नीचे के लोकों में जाना पड़ेगा अब नारायण उन्होंने झाड़ी उठ वो उनकी पत्नी जो है वो उनके धर्म में बड़ा सहयोग करती थी का ये तो सब कुछ है, हमारे पति परमेश्वर का ही है असल में ये श्रद्धा की बात होती है वो गुरु परमेश्वर है पिता परमेश्वर है माता परमेश्वर है पति परमेश्वर है यदि कोई एक्सरे करवा के देखना चाहे कि इनके शरीर में परमेश्वर कहाँ है तो नहीं मिलेगा और मरने पर पोस्टमार्टम भी करवाओ तब भी नहीं मिलेगा नारायण ये तो श्रद्धा की वस्तु है और अपनी निष्ठा जमाने के लिए अपनी निष्ठा जमाने के लिए है कि हमारा मन एकाग्र हो जाए बलि ने जो चाहा कि अब संकल्प करें उनकी पत्नी झाड़ी में पानी लेकर के आ गई और विधि पूर्वक सब काम जब संपन्न होने लगा फिर भी शुक्राचार्य को महाराज बड़ा मोह वो तो दैत्य गुरु थे एक पुराण में कथा आई है कि वो झाड़ी में जो टोंटी लगी हुई थी उसमें घुस गए कि पानी नहीं गिरेगा तो संकल्प कैसे होगा अब जब उसमें घुस गए तो ब्राह्मण भगवान ने कहा ये पानी क्यों नहीं निकल रहा है लाओ तो हमारे पास सो एक कुश लेकर के उसकी जड़ से टोटी में उसकी जड़ टोटी में डाली जोर से और डाली तो शुक्राचार्य की एक आख फूट गई नारायण वो एक एक आँख, एक एकाक्ष हो गए काने हो गए शुक्राचार्य जो दूसरे के दान धर्म में बाधा डालता है वो काना हो जाता है अब जब बली ने संकल्प करना शुरू किया महाराज उसी समय बामन जो है वो बढ़ करके त्रिविक्रम हो गए त्रीणीपदा विचक्र में नारायण विष्णु का नारायण विष्णु भगवान ने ऐसा रूप ग्रहण किया लंबा चौड़ा फिर भी बलि को कोई डर नहीं लगा उन्होंने तो संकल्प कर दिया कि तीन पग धरती देंगे और उसके बाद बामन भगवान ने ये अद्भुत दान है हो इसी को बलिदान कहते हैं और जीव कहाँ तक दान कर सकता है भगवान को इसकी ये चर्चा है तो एक पांव में तो उन्होंने उनके पुण्य से उपार्जित जो ये लोक था उसको ले लिया और दूसरे पांव से जो परलोक था सो ले लिया और अपने शरीर की लंबाई चौड़ाई से उन्होंने सारा अंतरिक्ष छोरा का स्नाप लिया उसी समय जाम भगवान ने जाम ने नारायण उनकी साथ परिक्रमा करके भी बजाई थी कि अब ये जो दुनिया है इसके राजा भगवान है बलि नहीं है उसी समय नारायण बामन भगवान त्रिविक्रम का जो चरण पहुंचा ब्रह्मलोक में सो ब्रह्मा जी ने उसको धारण किया और फिर वो शिव जी की जटा पर आया और गंगा के रूप में धरती पर आया नारायण जो पांव ऊपर उठा करके धुलवाया जाता है उसका गिरा हुआ जल अपने ऊपर कथित प्रदेश में पड़ता है कमर पर पड़ता है कमर में ये भूर लोक स्थित है यहाँ गंगा जी जो है वो प्रकट हुई ये गंगा जी ऐसी है महाराज इनका नाम लेने से भी मनुष्य पवित्र होता है इनके जल में भी पवित्र करने की शक्ति है आकर्षणी शक्ति है इनके भीतर जल की अब शो नारायण अब दो पग में सब कुछ नाप करके बामन ने बलि को डांटा बड़ा अपना अभिमान जाहिर करता था कि हम द्वीप का द्वीप दे सकते है और यहाँ तो तू तीन पग धरती भी नहीं दे सका और दो पग में तुम्हारा जो कुछ है सो सब मैंने नाप लिया बलि तो हाथ जोड़ के खड़े उन्होंने ये नहीं कहा कि तुमने मांगा था छोटे रूप से और ले रहे हो बड़े रूप से तो मेरी प्रतिज्ञा कहाँ टूटी ऐसे जवाब नहीं दिया हो जवाब नहीं लड़ाई चुप के चुप रह गए नारायण बामन ने कहा कि तुमने अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं की इसलिए अब तुम्हारी प्रतिज्ञा तोड़ने का जो अपराध है सो तुमको लगेगा और गरुड़ को इशारा कर दिया और उन्होंने उनको पास से बांध दिया और बहुत डांटा बहुत डांटा पर बलि तो चुप उन्होंने कहा कि एक बात है महाराज आपने हमारा सब कुछ तो नाप लिया दो कदम में वो तो ठीक है एक चीज हमारे पास और है और उसको आप तीसरे चरण से नाप लीजिए अब तो सब लोग देखने लगे कि बलि के पास तीसरी चीज बची हुई कौन है सो बोले पदम तृतीयम कुरुशीर्षण में निजाम आप अपना जो तीसरा पग है वो हमारे सिर पर रख दीजिए क्योंकि ए, सब कुछ दिया गया पर दाता तो नहीं दिया गया ना अभी देने का जो अभिमान है वो मेरा बचा हुआ है उसको आप ले लीजिए क्योंकि दाता जो है वो अपने को नहीं दे सकता देना चाहे भी नारायण तो दाता के रूप में वो अलग हो जाएगा क्योंकि साक्षी पर्यंत ब्रह्म पर्यंत आत्मा का स्वरूप है दातृत्व जो है वो दातृत्व जो है वो हर हालत में बना रहेगा अब जब तक परमात्मा से एकता न हो तो परमात्मा जो है उन्होंने अपना तीसरा पांव बावन भगवान ने जब बलि के सिर पर रखा तो परमात्मा के बल से ये अभिमान जो है दे मैं देने वाला हूँ ये अभिमान भी मिट गया अब उसी समय ब्रह्मा जी आये गये ब्रह्मा जी कुछ बोलना ही चाहते थे इतने में बलि की जो पत्नी है विंध्यावली वो बोल पड़ी सो महाराज स्त्री का आदर ब्रह्मा जी भी करते हैं वो कहते हैं महाराज ये प्रसन्न रहें तो संसार में सब सुख शांति बनी है और यदि स्त्री नाराज हो जाए महाराज तो घर में चाहे कितनी सुख संपदा हो शांति नहीं रह सकती है सो so, ब्रह्मा जी आ, क्या बोलते हैं आजकल अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग लेडीज फर्स्ट ना तो पहले बिंदियावली को बोलने के लिए समय दे दिया वो बोले कि देखो प्रभु ये सारी संपत्ति जो विश्व सृष्टि में है ये जीव जगत लोग पर लोग वो सब पहले से ही आपकी है जो इसको अपना मानता है वो तो अपराधी है आपकी लक्ष्मी आ, का आपकी जो पत्नी है लक्ष्मी उसका पति जो कोई अपने को मारे लक्ष्मी पति नारायण तो वो तो अपराधी होता ही है आ, सो ये दुर्बुद्धि की बात है आपने बहुत अच्छा किया की अभिमान सहित सारी संपदा ले ली अब जब वो चुप हुई तो ब्रह्मा जी बोले कि प्रभु ये क्या आश्चर्य है आपके चरणों में यदि एक तुलसी का पत्ता एक दूब का अंकुर एक चुल्लू जल कोई समर्पित कर दे तो उसको परम गति की प्राप्ति होती है और दासवान विक्ल मनाहा कथम आरती मृे जिसने बड़े धैर्य के साथ आपको आत्मा सहित सर्वस्व अर्पण कर दिया अब उसको भी पास में बंधा बंधना पड़े और तकलीफ उठानी पड़े ये कैसे उचित हो सकता है सो नारायण उसी समय प्रहलाद जी आए गए और प्रहलाद ने आके नमस्कार किया भगवान को बली जी की आंखों में आंसू आ गए कि देखो आ, मैं तो हमारे दादा आए हैं और उनको उठ के स्वागत भी नहीं कर सकता प्रणाम भी नहीं कर सकता प्रहलाद ने कहा कि प्रभु ये तो आपकी बड़ी कृपा है जो मेरे ऊपर कृपा है मेरे वंश के ऊपर कृपा है इसको इतना अपनाते हैं कि जब उसको अपने पन का अभिमान हो जाता है कि मेरा है तो उसको स्वयं आकर छोटा बन के भी उसका अभिमान तोड़ते हैं आपकी बड़ी कृपा भगवान ने कहा कि देखो प्रहलाद जी ये नारायण ये तो मेरा अनुग्रह है क्योंकि जब मनुष्य के, के पास कोई हुकूमत आती है या ईश्वर जाता है और धन आता है और विद्या आती है नारायण तो उसके मन में अभिमान हो जाता है एक नशे में वो चूर हो जाता है सो उस अभिमान को तोड़ करके मैं उसके उसके ऊपर अनुग्रह करता हूँ सो देखो ये बलि को नारायण बली पर तो मैंने अनुग्रह किया है अब ये सुतल लोक में चले जाए वहाँ स्वर्ग से भी बढ़कर के संपत्ति है और तुम भी इनके साथ चलो सुथल में और वहाँ रोज इनको सत्संग मिलता रहेगा तुम तो सत्संग की बात इनको सुनाते रहना और बड़ी भारी संपदा वहाँ तो सूर्य चंद्रमा की गति नहीं है और वहाँ तो मेरा चक्र भी जाकर के कोई हानि नहीं पहुँचा सकता मैं स्वयं गदा लेकर के बलि के दरवाजे पर पहरेदार का काम करूंगा और इनको कोई तकलीफ नहीं पहुंचा सकेगा मुन ने अपना मैं मुझे दिया और मैंने अपना मैं इनको दिया और मैं इनकी सेवा करूंगा आ, सो नारायण ऐसा कहकर के बलि को तो उनके परिवार के साथ भगवान ने स्वर्ग से भी श्रेष्ठ सुतल लोक में भेज दिया और कह दिया कि अगले मनवंतर में अब इंद्र बलि ही होंगे अब नारायण इधर शुक्राचार्य से भगवान ने कहा कि ब्राह्मण देवता इस जग में जो कमी रह गई हो उसको आप पूरा कर दीजिए सो so, शुक्राचार्य बोले हाथ जोड़ करके कि महाराज पहले तो हमारे जजमान बलि थे और मैं पुरोहित होकर यज्ञ करा रहा था अब तो बलि का सर्वस्व स्व आपका हो गया अब तो जजमान हमारे आप हैं हाँ भगवान हमारे जजमान और मैं शुक्राचार्य आपका पुरोहित बात ये है कि यज्ञ में यदि कोई कमी रह जाए तो आपका नाम लेने से ही वो पूरी हो जाती है मंत्रत तंत्रत छिद्रम देश काला वस्तुतः सर्वम करोति निश्चिद्रम नाम संकीर्तनम तब यदि कोई भी विधि विधान में कमी रह जाए तो आपका नाम लेने से वो पूरी हो जाती है आपके नाम में अद्भुत शक्ति है लेकिन फिर भी हमको तो ये सुख है कि आप हमारे जजमान बन के बैठेंगे और इस यज्ञ की पूर्ण आहुति करेंगे इससे बढ़ करके हमारे लिए गौरव की और कौन बात होगी सो महाराज इस तरह यज्ञ पूर्ण हुआ और भगवान पृथ्वी का स्वर्ग का सारा राज्य लेकर के और इंद्र को दे दिया भगवान ने और इंद्र ने कहा कि अब मैं तो महाराजा धिराज होकर के रहूंगा और महाराज तो आप ही रहिए है सो उनको उपेंद्र बना दिया हो नारायण कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया बामन जी को और जैसे जब राजस्थान में ये हुआ कि इसमें राजा प्रमुख कौन होगा तो उदयपुर के महाराजा बोले कि मेरा बंश सबसे श्रेष्ठ है मैं होऊंगा जयपुर वालों ने कहा कि मेरी धन संपत्ति राज्य का विस्तार ज्यादा है मैं बनूंगा दोनों में जब मतभेद हुआ तो बल्लभ भाई पटेल ने उदयपुर के राजा को तो महाराजा धिराज महाराज महाराज प्रमुख बना दिया और जयपुर के राजा राजा प्रमुख होकर के सब शासन करने लगे नारायण ऐसे बामन भगवान सर्वाधिकारी हो गए सर्वाध्यक्ष चो और केवल इंद्र की पदवी तो आदर की रह गई इस प्रकार कहना ये है कि भगवान जो है वो सब कुछ देते हैं और भगवान सब कुछ लेते हैं जैसे अमृतादी का दान उन्होंने जीवों के लिए किया वैसे जीवों का सर्वस्व भी लिया यही भगवान का दान नारायण और जीव का दान भगवान के प्रति कल्याणकारी है इस बात को प्रकट करने के लिए आगे सत्य व्रत का उपाख्यान आया उनके मन में अभिमान था कि मैं रक्षक हूँ रक्षा करने वाला हूँ परंतु एक मछली की भी जब वो रक्षा नहीं कर सके है नारायण भगवान ने अपने को मत्स्य रूप में प्रकट करके और वेद को जो हर के ले गया था दैसी वहां से ले लिया और वापस कर दिया वो सत्य राजा इस मनवंतर में भयव स्वत मनु के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। इस प्रकार आठवें स्कंध में ये चौबीस अध्याय हैं, जिनमें चार चार चार पुरुषार्थ के हैं और दस भगवत दान के हैं और नौ जीवदान के हैं और एक इनके संबंध में प्रामाणिक वेद के संबंध में है इसके बाद नवास्कंध प्रारंभ होता है नवास्क क्या है ईशानु कथा है ईसानु कथा का अभिप्राय है कि जो भगवान के भक्त हुए हैं उनकी उसमें चर्चा है भगवान की कृपा से क्या नहीं बदल सकता वैवस्वत मनु के पहले पुत्र वैवस्वत मनु माने सूर्य के पुत्र मनु आ, आ, ये विवस्वान जो है सूर्य जो है ये भगवान के प्रथम शिष्य हैं कर्म योगी तो उनके वंश में वैवस्वत मनु हुए उनके पुत्र और फिर उनके इक्ष्वाकु आदि पुत्र हुए तो पहले जब कोई पुत्र नहीं था नारायण तब उन्होंने यज्ञ करवाया था अब उसमें ब्रह्मा जी की कृपा से ऐसा हुआ कि यज्ञ तो कराया गया था बेटे के लिए लेकिन हो गई बेटी नारायण इससे मनु को बड़ा दुख हुआ कि संकल्प का वैषम्य क्यों हुआ बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं है लेकिन जिस संकल्प से यज्ञ किया गया वो पूरा क्यों नहीं क्यों हुआ तब उन्होंने नारायण विष्णु की आराधना की तो फिर बेटी को उन्होंने बेटा बना दिया लेकिन फिर शंकर जी का अपराध हुआ तो वो जो बना हुआ बेटा था वो बेटी हो गया माने ये संसार में कितना परिवर्तन होता है लिंग परिवर्तन भी होता है जाति परिवर्तन भी होता है धर्म परिवर्तन भी होता है ये दुनिया तो बदलने बदलने वाले है महाराज So, इसमें बड़ी अद्भुत अद्भुत कथा आई है नारायण एक सरियाती नाम के पुत्र थे मनु के सब पुत्रों में कोई न कोई विशेषता है उसमें तो नारायण तीन प्रकार के पुत्र हैं श्रेष्ठ पुत्र मनुके और मध्यम पुत्र और कनिष्ठ पुत्र तो जो श्रेष्ठ पुत्र हैं वो तो बड़े त्यागी बैरागी होते हैं मध्यम पुत्र बड़े राजा महाराजा होते हैं और कनिष्ठ पुत्रों से कोई कोई अपराध भी हो जाता है दस पुत्र मनुके हुए नारायण उसमें सरजाती नाम के एक पुत्र थे उनकी कन्या थी सुकन्या ए, सो नारायण उससे अपराध हो गया तपस्वी चेवन की आंख फोड़ दी उसने आँख फोड़ दी ए, तो महाराज राजा को बड़ा दुख हुआ अंत में चेवन ऋषि ने बुढ़ापे में कहा कि अपनी लड़की अब तुम ब्याह दो क्योंकि हमारे आंख तो है नहीं ए, तो मैं देखूंगा काम कैसे करूँगा तो सरजाती सुकन्या को वहाँ छोड़ करके चले गए फिर अश्विनी कुमार आये तो उन्होंने एक औषधियों का कुंड बनाया उसमें चवन ऋषि की आँख ठीक हो गई और वो जवान हो गए नारायण अब अश्विनी कुमारों को आ, ये तय हुआ कि यज्ञ में भाग दिया जाएगा आ, सो अश्विनी कुमार आ, को भाग देते समय इंद्र ने बज्र जो मारा सो चवन ऋषि ने अपने शक्ति से उसको रोक दिया अब उसी सुकन्या के सुकन्यांश में ये मनु का वंश जो है वो बहुत बढ़ा और रईवत थे महाराज एक राजा उनकी बेटी सत्य युग में पैदा हुई थी वो ब्रह्मा जी के पास गए लेकर पूछने के लिए किसका विवाह किसके साथ करें महाराज अपनी लड़की से अधिक योग्य वाला बर जब आदमी ढूंढने लगता है तो लड़की बहुत वर्षो तक कुमारी रह जाती है असल में समान योग्यता वाले से ही विवाह कर देना चाहिए बहुत श्रेष्ठ श्रेष्ठ ढूंढने में बहुत विलम्ब लग जाता है और कन्या कुमारी रह जाती है अब रेवत के मन में तो था कि जो दुनिया में सबसे श्रेष्ठ हुए उससे हम विवाह करें। पूछने के लिए गए ब्रह्मा जी से वहां जुड़ी थी संगीत सभा थोड़ी सी देर हो गई जब बाद में पूछा तब उन्होंने कहा कि जो तुम सत्युग में देख के आए थे वो तो सब मर मरा गए अब तो ये द्वापर का युग आ गया तो बलराम जी से उन्होंने ब्याह किया अब बलराम जी तो थे ताड़ की तरह वो रेवती तो थी ताड़ की तरह लंबी और बलराम जी थे द्वापर के छोटे अब एक ट्रैक्टर और एक साइकिल नारायण ब्याह तो हो तो क्या हो सो जी ने कहा अच्छा मेरे साथ ब्याह करना चाहते हो ले करके हाल जो कंधे पर लगाया लड़की के और दबाया सो वो भी खट से महाराज छोटी हो गई जितने बड़े बलराम जी थे लेकिन उम्र में फर्क होने से नारायण बलराम और रेवती की कभी पटी कभी पटी नहीं इसी प्रकार महाराज मनु के वंश में एक नारायण नाभाग नभग ना के पुत्र नाभाग नाम के व्यक्ति हुए अब उनका कोई हिस्सा चले गए थे तपस्या करने ब्रह्मचर्य का पालन करने उनको कोई हिस्सा बकरा नहीं मिला जब आके भाइयों से पूछा तो मालूम हुआ कि बुढ़े बाप जो हैं वही तुम्हारे हिस्से में है जाओ सेवा करो बाप ने कहा कि इनकी बात मत मानो जाओ अमुख यज्ञ में जब ब्राह्मण लोग मंत्र भूल जायेंगे तब उनको तुम बता देना और तुम्हें हिस्सा मिल जाएगा अब वहाँ गए जो यज्ञ में बचा सो इनको मिला रुद्र ने आके कहा कि ये तो हमारा हिस्सा है तो नारायण ये बोले पिताजी ने हमको कहा है ब्राह्मणों ने हमको दिया है ये तुम्हारा हिस्सा कैसे रुद्र का अब न्याय करने के लिए वे जब अपने पिता के पास गए तो पिता ने बिल्कुल स्पष्ट कह दिया कि हाँ आ, ये रुद्र का ही हिस्सा है बेटा तुम्हारा हिस्सा नहीं इससे महाराज बड़े प्रसन्न हुए देवता लोग कि न्याय करने वाला हो तो ऐसा और इन्हीं के वंश में फिर आगे चल करके अंबरीष पैदा हुए जो भगवान के बहुत बड़े नारायण बहुत बड़े भक्त हुए वो तो ऐसे भक्त हुए महाराज प्रातः से लेकर सायकाल काल तक उनकी सारी चर्या भगवान के लिए होवे नारायण वो चले तो भगवान के लिए करें तो भगवान के लिए देखे तो भगवान को सुने तो भगवान की बात दिन रात भगवान की चर्चा में कीर्तन में वर्णन में पूजन में स्मरण में उनका समय बीतता था वो चक्रवर्ती सम्राट होके भी अपने हाथ से ही झाड़ू लगाते थे और सफाई करते थे अपने हाथ से ही भगवान की साफ की साफ सेवा किया करते थे सो महाराज भगवान ने उनकी रक्षा के लिए अपने चक्र को नियुक्त कर दिया था क्योंकि जब भक्त भगवान की सेवा पूजा में लग जाएगा तो जो उसके राज्य के शत्रु होंगे वो चढ़ाई करके नाश कर देंगे ऐसा भगवान ने अपना चक्र दे दिया और कह दिया उससे कि तुम अम्बरीश की सर्वविध रक्षा किया करो एक बार अम्बरीश ने एक एकादशी व्रत का अनुष्ठान किया जब पूर्णाहुति होने वाली थी उसकी नारायण सो जी महाराज उनके अतिथि हो गए अब आ बहुत एक आधा क्षण शेष रह गई द्वादशी और दुर्बासा जी तो निमंत्रण मानने के बाद भी जमुना जी में जा करके और गोता लगाए करके और फिर संध्या बंदन अर्घ्यादि देने में लग गए दस हजार शिष्यों के साथ अब यहाँ तो द्वादशी के पारण का समय बीतने लगा तब ब्राह्मणों से अनुमति ली अम्बरीश ने की अब क्या करना चाहिए तो उन्होंने कहा कि भगवान का चरण जल जो है वो तुम ले लो तो अशीतम नाशीत नारायण एक प्रकार से वो भोजन भी हो जाएगा व्रत की पारणा भी हो जाएगी और तुम कुछ अपने घर का बना नहीं खाओगे तो व्रत भी बना रहेगा सो ने ऐसा कर लिया अब दुर्भाषा जी आए तो बड़े गुस्से में कि हमको निमंत्रित करके पहले ही खा लिया अब आजकल तो महाराज हम लोग ऐसे ही खाते हैं बहुत लोग नारायण आमंत्रित करने के बाद और घर के सब लोगों को खिला देते हैं स्वयं भी खा लेते हैं और मौज से जब हम लोग अपने समय पर जाते हैं तब खाते पीते हैं पहले ये प्रथा थी कि, कि किसी अतिथि को अभ्यागत को आमंत्रित करने के बाद पहले उसको भोजन करा लें और तब भोजन करें आप तो दुर्भा बड़े ही नाराज हुए और नाराज हो करके उन्होंने जैसे कोई गुस्से में आके अपनी अपने बाल नोचले वैसे अपनी जटा नोच करके उन्होंने धरती पर पटकी और उसमें से एक कृत्या नारायण कृत्या एक प्रकार की राक्षसी निकली और वो अम्बरीश को खाने के लिए दौड़ी और दौड़ी तो भगवान का दिया हुआ तो चक्र था महाराज उसने उस कृत्या को तो वही नष्ट कर दिया उस राक्षसी को मार दिया अब वो दुर्भाषा जी के पीछे दौड़ा दुर्भाषा जी महाराज भागे और भागे भागे महाराज वो शिवलोक में गए शिव जी का तो मैं स्वरूप ही हूँ उनसे प्रकट हुआ हूँ नारायण शिव जी ने कहा हटो हटो तुम हमारे पास मत आओ मैं तुम्हारा मुंह नहीं देखना चाहता मेरे हो कर के तुम ऐसा काम करते हो भक्त को सताते हो और एक उपदेश कर दिया महाराज जो शिवोक्त भक्ति मार्ग है जिसमें भगवान की आराधना की जाती है ब्रह्मा जी के पास गए ब्रह्मा ने कहा अरे अम्बरीश ने तो ब्राह्मणों से अनुमति लेकर स्वीकृति लेकर के और तब चरणा अमृत का पान किया था तो हमारी स्वीकृति तो पहले उन्होंने भी एक उपदेश किया कि महाराज भगवान के भक्त के सामने हमारी कुछ नहीं चलती है संपूर्ण विश्व भगवान के अधीन है अब दौड़े दौड़े नारायण दुर्भाषा जी जो है वो विष्णु भगवान के पास पहुँचे और चक्र उनका पीछा कर रहा अब विष्णु भगवान के चरणों में जब जाके गिरे तब विष्णु भगवान ने कहा कि देखो दुर्भाषा जी हम कोई स्वतंत्र थोड़े ही हैं और हम भक्त पराधीनो यतंत्र युवा द्विज मैं माना जाता हूँ स्वतंत्र पर मैं तो अपने भक्तों का गुलाम हूँ अपने भक्तों के पराधीन हूँ मैं बिल्कुल स्वतंत्र हूं क्योंकि साधुओं ने अपने भक्ति और प्रेम से हमारे भक्तों ने हमारे हृदय को अपने अधीन कर लिया है मेरे प्यारे हैं भक्त और भक्तों का प्यारा हूँ मैं सो नारायण नत्मा नशा से मद भक्त ही साधु भी बिना अपने सज्जन भक्तों के बिना मैं स्वयं भी अपने आप को रखना नहीं चाहता हूँ मैं रह के क्या करूंगा जब मेरे ही नहीं रहेंगे ईशी तब्या ईश्वरा भाव प्रसंग शंकराचार्य भगवान ने कहा कि यदि कोई प्रजा ही नहीं रहेगी तो राजा कहां से होगा यदि जगत नहीं रहेगा जीव नहीं रहेगा तो ईश्वर ईश्वर किसका रहेगा आ, सो नारायण मैं तो भक्तों के बिना रह नहीं सकता लेकिन तुम मेरी शरण में आए हो और शरणागत की रक्षा मेरा धर्म है इसलिए तुम फिर अम्बरीश के पास जाओ अम्बरीश माने भगवान के विराग्नि में भट्ठे की तरह जो तपता रहता है नारायण अम्बरीश माने भ्राष्ट्र होता है भट्टा जिसमें आग लगी हो ऐसा भगवान के लिए बिरा विरहाग्नि से व्याकुल्बरीश उनके पास गए और दुर्भाषा जी जाकर उनके चरणों में गिर पड़े सो अम्बरीश ने झट उनको उठाया उठा के उनके चरण स्पर्श किए नारायण और बोले कि ब्राह्मण तो हमारे कुल के देवता हैं आप साक्षात भगवान हैं ऐसा क्यों कर रहे हैं और चक्र की बड़ी विलक्षण स्तुति की महाराज की ये चक्र जो है नारायण ये तो साक्षात भगवान के रूप हैं सुदर्शन सहस्रार बारम्बार नमस्कार करके उनसे क्षमा मांगी चक्र देवता शांत तो हो गए इतने में एक वर्ष बीत गया था और एक वर्ष तक राजा अम्बरीश केवल जलपी के ही रहे भोजन उन्होंने नहीं किया जब दुर्भाषा जी को शिष्यों के सहित भोजन कराया लिया तब स्वयं भोजन किया उन्होंने नारायण आपको ये दुर्भाषा का चरित्र सुन के ये होता होगा कि दुर्भाषा बुरे है असल में दुर्भाषा बुरे नहीं हैं दुर्भाषा शंकर जी के अवतार हैं और उनका अभिप्राय ये होता है कि ये कितना बड़ा भक्त है और